ध सुगंध पृथ्वी में विद्यमान सुगंध में, में, में।, में, में आया यह क्या असली अस्मी विभावसौ यह क्या असली विभाव क्या विभाव तेज अस्मी और अग्नि में तेज तेज का भावसो कर अग्नऊक्षा मतलब होती है ना चमक होती अग्नि की दिप्ती अश्वि है ना तो यहाँ पर अश्वि क्रिया है तो करता क्या होगा आम क्या होगा पृथ्व्याम पृथ्वी में विद्यमान है सुगंध में है हुँ? तेजा हत्या अश्वि तेजा हत्या क्या विभावसो तेजा अश्मि और अग्नि में विद्यमान कांति में हूँ जीप्ती अग्नि में विद्यमान दीप्ति में हूँ तेज कहते हैं कांति ठीक है चमक एक चार अंदर हो गया ना हुँँ. दो चाय है यहाँ पर तेजा क्या अश्मी और एक चाय यहाँ लाएंगे क्या सब भूटे से जीवन और सभी प्राणियों में विद्यमान जीवन में सभी प्राणियों में विद्यमान जीवन में हूँ क्या तपस्वी तथा अश्वि और तपस्वियों तपस्वियों में विद्यमान मैं तक तपस्वी में विद्यमान मैं तक पृखिवी, लग जायेगा ऐसा लगाएंगे अहम पृथिव्याम पूर्णिया गंधा मैं पृथ्वी अहम पृथिव्याम पूर्णिया गंधा अस्मि अस्मि है मैं पृथ्वी में विद्यमान सुगंध हूँ पूर्णिया गंधा तथा सुगंध क्या विभावक क्या अहम विभाग तेजाश्मी और मैं अग्नि में विद्यमान दीपी हूँ क्या सर और सभी प्राणियों में, सफा में देखेंगे। गंधा ऐसा है ना? तो आप ये समझ लेना यहाँ पूर्णिया गंधा करते हैं सुरी पूर्णिया गंधा का क्या है सुरभि करते सुगनगंधा तो पूर्णिया गंधा सुर्खी ऐसा समझ लेना पुण्य गंधा क्या पवित्र गंधा हाँ पवित्र गंद रखा सुगंग पवित्र गंधर था सुगंध्याम पृथ्वी में में क्या विद्यमान सुगंगी पोता देंगे पहले रसाया है ना एक जगह तो रस का जो है ना भाष्यकार भगवान ने क्या किया था कि पृथ्वी का पृथ्वी का कार बताया है ये जो है ना रचना ग्रह योग ऐसा भगवान ने नहीं है न चार भाग पृथ्वी रथ में देना चार भाग जल के सार भाग को वहाँ रस कहा जल के सार भाग को क्या कहा है रस है? तो जल के मतलब उस जल के सार भाग रस में क्या सा? जल के सार भाग रस रूप मुझ में पृथ्वी क्रोत जल के सार भाग रस रूप मुझ में पृथ्वी क्रोत और रस का यदि ऐसे करेंगे रस गुण करेंगे तो फिर उसमें प्रोत हो तो सार भाग अर्थ किया है तो यहाँ भी दंग क्या करेंगे पृथ्वी का सार भाग गंग करेंगे पृथ्वी का और ये भी ध्यान देना न्याय की कर वेदांत में ऐसा आश्रय आखिरी भाव मान्य नहीं है न्याय में क्या है कि वो पृथ्वी कारण है गंग उसका कार्य है यह संवेतम कार्य उत्पन्द रहता है समवाहीकरण पृथ्वी का गण समवाय संबंध पृथ्वी में उत्पन्न होता है तो गंध का समवाही क्या हुआ एक क्षण पृथ्वी का ऐसी रहती है गंध है वेदांत यह नहीं मानता है वेदांत समवाय संबंध भी नहीं मानता है वो गंध और का सादा को तो संबंध मानता है क्या मानता है सादा को मानता है और ये भी एक क्षण निर्गुण रहता है भी वेदांत नहीं मानता है न्याय न्याय मानता है क्यों मानता है वो बातल है अनुसार क्या है सादा संबंध है और कभी भी पृथ्वी गंध के बिना नहीं रहती है ऐसा है तो उसी प्रकार से जो रस भी साधा संबंध से है तो जो भाष्यकार ने कहा है रस का, का, तो का क्या है उसका जल का सार भाग तो यहाँ भी गंध का क्या है पृथ्वी का सार भार लगाइए अब ध्यान देंगे क्या प्रशिव्याम क्या और प्रशिव्याम है ना पृथ्वी में विद्यमान हूँ पृथ्वी में विद्यमान या पृथ्वी का पृथ्वी का सार क्या गंध पृथ्वी का सार गंध रूप मुझमे पृथ्वी क्रोत है मुझमे पृथ्वी क्रोत है ध्यान देंगे जब तादाप संबंध मान नैना वेदांत को तब क्या है कि एक दूसरे में वो प्रोस्त कर सकते हैं न्याय दिखा नहीं है ना फिर तो यहाँ गंध से जो है ना सार बात को आप ये ध्रण ग्राह भी लेना चाहें तो भी वोट पोस्ट बन जाएगा तादात में हाँ लेकिन गंधगुण होगा लेकिन नहीं नहीं, नहीं गंध गुण होगा लेकिन तादात में ना दोनों एक दूसरे से मिली हुई अलग नहीं कर सकते कोई ऐसी स्थिति नहीं है गंध को उससे अलग कर दिया जाए तो संबंध नहीं है दोनों तादात है तो अब यदि विशेषण नहीं होगा तो भी से भी नहीं होगा तो दोनों समझ तो भी कह सकते कि में में पृथ्वी का सार भाग है लगा ये पृथिव्याम पृथ्वी के गंध का पुण्यत्व तो स्वभावी ही है पृथ्व्या तो तो पृथ्वी में विद्यमान पुण्यत्व पूर्णत्व तो है ना पूर्णत्व तो पृथ्वी में पृथ्व्या पृथ्वी में विद्यमान गंध की पवित्रता पृथ्वी में विद्यमान गंध की पवित्रता पवित्रता का अर्थ है यहाँ पर उसको क्या कहूँ मैं सुना समझते हैं सुगंध पृथ्वी में विद्यमान गंध का शोधित या पृथ्वी में विद्यमान गंध की पवित्रता स्वाभाविक ही कही गई है पवित्रता स्वाभाविक ही कही गई है मतलब पृथ्वी में क्या है की स्वाभाविक सुगंध कही गई है ये मतलब है सुगंध कैसी है स्वाभाविक अब कहते हैं कि ये क्यों कही गई है तो बताते तो सी। हैं अब अब अब आदि जल आदि में विद्यमान रस आदि के स्वभाविक के को बताने के लिए रस में विद्यमान नहीं जल आदि में विद्यमान रस आदि के स्वभाविक के पवित्रता को बताने के लिए पृथ्वी में विद्यमान दंड की पवित्रता स्वाभाविक ही कही जाती है मतलब क्या है की उसमें जल में जो रस है ना तो उसकी पवित्रता स्वाभाविक है उसकी पवित्रता कैसी है और किसी निमित्त से वो दूषित होता है वह कई दिन रखा रखा रहेगा तो क्या दूषित हो जाएगा और स्वाभाविक रूप ऐसी पृथ्वी में विद्यमान रस की पवित्रता स्वाभाविक है या अपवित्रता स्वाभाविक है पृथ्वी में विद्यमान जल में विद्यमान रस की पवित्रता स्वाभाविक है किसी निमित्त से वो है कि दूषित हो जाएगा विद्यमान लग गया ऐसा जल आदि में विद्यमान की पवित्रता का बोध तो कराने के लिए रसादी ने क्या जल आदि में जल आदि में विद्यमान रताजी की पवित्रता का बोध कराने के लिए पृथ्वी में विद्यमान गंध की पवित्रता स्वाभाविक ही कही गयी है लग गया अब ध्यान देना लेकिन में जो क्या दुर्गंध कभी आ जाती है अपवित्रता जाती है क्यों तो बताते हैं तुगंधादी तु नाम अपूर्ण किंतु गंग आदि में अपवित्रता गंध की अपवित्रता का मतलब है दुर्गंध हाँ किन्तु गंध आदि की अपवित्रता संसारी नाम संसारी प्राणियों के अविद्या अधर्मादी की अपेक्षा अविद्या अधर्मादि की अपेक्षा से भूत विशेष के संसर्ग के कारण होती है किन्तु संसारी प्राणी गंध आदि की अपवित्रता आदि से लेना है न आदि से क्या लेना है आदि कि अपवित्रता क्यों होती है तो बताते हैं संसारी नाम कर संसारी प्राणियों के अविद्या और अधर्म आदि की अपेक्षा भूत विशेष के संसर्ग के कारण होती है भूत विशेष का संसर्ग मतलब पंचभूत ले लो प्राणी ले लो कुछ ले लो अब ऐसा है ना कि जैसे कि अभी क्या है कि कुछ सुगंधित पुष्प है या तो कोई अच्छा रस वाला कोई पेय पदार्थ है जल है उसमें कोई दूसरी वस्तु सड़ी वस्तु डाल दो तो क्या हो जाएगा पवित्र रहेगा तो क्या है कि भूत विशेष के संसर्ग कारण मतलब पदार्थ विशेष के संसर्ग के कारण इसके कारण पदार्थ विशेष के संसर्ग के कारण क्या हो गई गंध आदि की अपवित्रता हो गयी गंध कैसी की पदार्थ विशेष के संसर्ग के कारण और पदार्थ विशेष का संसर्ग कैसे हुआ अविद्या तथा अधर्माजी की अपेक्षा अविद्या मतलब अज्ञान की अपेक्षा हम समझ सके की इसके डालने से पदार्थ खराब हो जाएगा अविद्या अविद्या से हो गया और अधर्म कभी कभी क्या होता है कि अब रखे रखे, रखे कोई वस्तु खराब हो जाएगी जल्दी और कोई वस्तु जल्दी खराब नहीं होगी तो उसमें क्या आएगी? था था था? है, है कि अपना अदृष्ट तो कारण होता है उसमें अपना अदृष्ट कारण होता है अदृष्ट होता है ना जैसे कि वो व्यक्ति वो वाहन खरीद के लाएं या दो पशु खरीद करके लाए एक का पशु या वाहन शीघ्र मर जाएगा खराब हो जाएगा तो दूसरे नहीं होगा इसके कारण क्या होता है अदृष्ट अधर्मी कारण है ना जिसका हानि हो जाएगी तो भाई अविद्या और अधर्मा की विद्या के लिए के लिए उसके लिए न पवित्र ना कुछ अपवित है ये सब पूर्ण पाप को लेकर सब ये होता है अपना अदृष्ट अच्छा है तो वस्तु अच्छी लगेगी अदृष्ट खराब है तो खराब लगेगी और ज्ञानी के लिए सब क्या है उसके लिए कंती लगाएंगे किन्तु गंगादि की अपवित्रता संसारी प्राणियों के अविद्या तथा अधर्मादि की अपेक्षा अविद्या और अधर्म किसका संसारी श्रागी। प्राणियों से अविद्या और अधर्म आदि की अपेक्षा पदार्थ विशेष के संसर्ग के कारण होती है पदार्थ विशेष का संसर्ग किसकी अपेक्षा से होता है अविद्या और अधर्म आदि की अपेक्षा से क्या होता है पदार्थ विशेष के संसर्ग और पदार्थ विशेष के संसर्ग के कारण क्या होती है गंग की अपवित्रता किन्तु दंड आदि की अपविता संसारी प्राणियों के अविद्या और धर्म आदि की अपेक्षा करके या अविद्या और धर्म आदि के कारण अवेक्षा कर कारण कर सकते हैं अविद्या और धर्म आदि के कारण पदार्थ विशेष के संसर्ग के कारण होती है पदार्थ विशेष के संसर्ग के कारण क्या होता है दंड की अपविता हाँ। लग जाएगा आगे देखेंगे कहा नहीं धर्म से अपविता नहीं होगी धर्म से अपवित्रता नहीं होगी कोई असावधानी असावधानी या कुछ प्रमाद ऐसा कुछ पकड़ लेना है ना प्रमाद से जानबूझकर जानको फूटा कर दिया ऐसा कुछ पकड़ लेंगे आप अब देखेंगे तेजा क्या अश्वि विभाग तेजा क्या अश्वि विभागो क्या विभाग तेजा अश्वि विभागो कर देखेंगे ए, तेजा करके दिया भाष्मी दीप्ति दीप्ति करते कंकी या तेज कर देव करते अग्नि और अग्नि में विद्यमान जितनी नहीं अग्नि में विद्यमान जीती नहीं ठीक है तेजा चाची विभाग हो गया अब देखेंगे सर भूटेसु जीवनम सभी प्राणियों में विद्यमान सभी प्राणियों में विद्यमान जीवन में सभी प्राणियों में विद्यमान क्या है जीवन में भी भगवान कहते हैं यदि जीवन न हो तो प्राणी रहेंगे तो यहाँ जीवन का भाग्य का क्या करते हैं देखना जीवनम सर घुटेश जीवन का प्राण संचालन किया जा सकता है तो भक्तकार भगवान में जो अर्थ किया है वो देखेंगे सरवाण भूटानी का जीवनम तो यहाँ भक्त की टीकाओं में जो अर्थ किया है वो ध्यान देंगे जीवंती तो एन कार्य आनंद गिरी ने किया है लिख लो अन्य रेना अमृता अमृताखेन ये आनंद है अन्य रसेना अमृताक्षण अमृताक्ष अमृत नाग वाला अन्न का रस अन्न का रक्त तो बनते है अन्न जब हम खाते हैं तो अन्न खाने के बाद में अन्न पहला उसका परिणाम क्या होता है रस अन्न का पेट में पाचन होगा ठीक से और पाचन होने के बाद में क्या बनेगा रस रस से बनता है रक्त तो रक्त से क्या बनेगा मांस मांस से बनेगा मज्जा मज्जा से अस्सी फिर बीस ऐसा उत्तर उत्तर जोड़ने घर में बनती है तुम्हें शरीर में तो अंध का प्रथम परिणाम क्या है तो न और ये अगर यदि ठीक नहीं बने तो आम वस हो जाता है शरीर में आम मेरे को दो हो सकता है प्रथम परिणाम ही बिगड़ जाए उसको तो आम दो आम आम वो तो यहाँ पर जो है ना अन्रस, अन्रस कि अमृत नामक अन्य रस अन्य रस समझे ये खाए हुए अन्न का परिणाम खाए हुए अन्न का परिणाम उसको रस का लेकिन आयुर्वेद में रस यहाँ पर वो नहीं लेना मधुर ये सब नहीं लेना भोजन करते हैं ना तो खाए अन्न खा करके फट करके क्या बनता है रस और उस रस से बनता है रस तो ये रस सब आयुर्वेद का है ये रत्मा ग्राहियों वाला जीवन खाए हुए रस का परिणाम तो ये अन्न का परिणाम ये जो अन्य रस है ना तो इसी से सभी प्राणी जीवित रहते हैं तो यही जीवन है यही क्या है उसी को तो जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं उसे जीवन कहते हैं तो किससे जीवित रहते है? अन्न अन्न हैं अन्न खाने पर भी रत्न नहीं बनेगा तो जीवित नहीं रहेगा क्या तपा अब देखेंगे तपा क्या अश्विन तपस्थित अश्विन तपस्विशु क्या तपस्पा अश्विन और तपस्वियों में विद्यमान तत्व है तपस्वियों में विद्यमान तपूर्ण तो ध्यान देंगे तो तपा से अश्वि सतस् तपा कर फिर लिख लीजिए चित्तमय एकाग्रम नहीं ऐसा नहीं, नहीं चित्त एकाग्रम लिखना चित्त एकाग्रम चित्त की एकाग्रता चित्त की एकाग्रता और ऐसा भी ले सकते हैं कि की कम से कम ब्राह्मण ऐसी है ना कि ब्राह्मण लोग परमात्मा को जानने की इच्छा करते हैं किससे? यज्ञ दान और अनाशक के द्वारा अनाशक तब समझते हैं? की जिससे क्या है दे पार्थ ना हट करके शुरू कर दिया मर गए वो नहीं मतलब जिससे क्या है अनाशक न हो सकता चित्त शुद्धि के तब जरूरी है अनाशक तब भी ले सकते हैं ले सकते हैं पर का ये काम नहीं नहीं जितने तक है वो सभी ले सकते हैं सब प्रकार के ब्राह्मण यज्ञ नहीं यज्ञ किन तक जो भी है ना ये किसान आदि जितने वो अनासक नहीं होना चाहिए ऐसा अब देखेंगे यहाँ क्योंकि आनंद में जो है ना वाह लगाकर रख किया है आनंद गिरी में होता है तो भाषा प्रकाश में होगा का है लगाएंगे और तपस्वियों में तपू तस्वीर तपस्वी तप रोध मुझ में तपस्वी क्रोथ है तप रोक रूप मुझ में तपस्वी क्रोथ है तप और तपस्वी का संबंध है इसमें दोनों को बताया आगे देखो बीजम माम सब भूता नाम विधि पार्थ सनातन पार्थ सूता पार्थ सब भूता नाम सनातनम बीजम माम विधि हे पार्थ सभी प्राणियों का सनातन बीज मुझे जानो सभी प्राण हे पार्थ सभी प्राणियों हे नाम सनातनम बीजमी सभी प्राणियों का सनातन बीज मुझे जानो बीज का क्या है प्ररोह कारण भक्त का ने दिया है प्ररोह का का कारण कर बीजम का विशेषण तो है सनातनम सनातनम करना जि हे बात है सभी प्राणियों की सभी प्राणियों का सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण कैसे कह है सर्व नाम सनातनम ली जम मांगी पार्थ सभी प्राणियों का अनादि उत्पत्ति कारण मुझे जानो सभी प्राणियों का अनादि उत्पत्ति करण मुझे जानो सभी प्राणियों का कारण कौन है परमात्मा कैसे शादी है वो कैसे है वो हाँ तो सनातनम कर रहे अनादिनातनम का रोटा सदा भगवान सदा रहने वाला अनादिस्म सदा है तो यहाँ पर बीच पे ले सकते है उदाहरण कारण क्या ले सकते हैं उपादन करण ले सकते हैं अब देखेंगे बुद्धिमता बुद्धि बुद्धिमता अस्मी बुद्धिमता बुद्धि बुद्धिमानों की बुद्धि में है बुद्धिमानों की बुद्धि किसकी बुद्धि है भगवान की बुद्धि बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजा तेजस्वी राम अहम अहम तेजस्वी राम तेजा मैं तेजस्वियों का तेजवी हूँ शब्द भाषण देखेंगे अहम काल में पहले भी कर सकते पार्थ हम हे पार्थ में सभी भूता नाम स्नातनम बीजम वाम विधि बुद्धि तेजस्वी नाम तेजा हस्त लगाएंगे बीजम का कारणम कारणम उत्पत्ति नाम ये सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण मुझे जानो सनातनम का चिरंतन चिरंतनम कर विद्यमान अर्थात अनादि चिर काल से विद्यमान ऐसा चिरंतनम करते हैं चिमचा बुद्धि अर्थ है विवेक शक्ति बुद्धि hmm. का क्या है विवेक शक्ति का अर्थ विवेक शक्ति का विवेचन सामर्थ्य, है ना? वस्तु विवेक शक्ति का अर्थ है सदस्य सद hmm. असद विवेचन सामर्थ्य, और और अंताप्रणस लिखा है ना वास्तवि मकाम अर्थ है विवेक शक्ति मतान तो बुद्धि का विवेक शक्ति तो बुद्धि मतान कर् सोया विवेक शक्ति मतान विवेक शक्ति वालों विवेक शक्ति वालों के अंताकरण की विवेक शक्ति में हूँ विवेक शक्ति वालों के अंताकरण की विवेक शक्ति विवेक शक्ति किसने देखी है अंता तो विवेक शक्ति वालों के अंताकरण की विवेक शक्ति में हूँ तेजा तेजा कर्त किया भाष्यकाल ने प्रागल और प्रागल होता है परामुभव सामर्थ्य पर आप दूसरे को दबाकर रखने का सामर्थ्य दूसरे को कर रखने का सामर्थ्य अपियों को दबा कर रखने का सामर्थ्य तो यहाँ पर तेज कामर्थ दूसरे को दबा कर रखने का सामर्थ्य। सामर्थ्यम सर्वताम हो गया यहाँ पर प्रागल्भ वालों का या तेज वालों का तेज वालों का तेज वाले को क्या कहेंगे तेजस्वी तेजस अस्थि अस्थि तेजा अस्थि अस्सी तेजस्वी वि है कर बर हुआ यहाँ पर तेजस्वी नाम ये तेजस्वी तेजस्वियों का तेजस्वियों का हाँ तेज करते दूसरे को तुम्हारा रखने का यह जो छत्रियों का तेज होगा वो दबा कर रखने का सामर्थ्य साधकों का जो तेज होगा वो क्या होगा नहीं जे जे. नहीं देखता साधक कभी है आगे देखेंगे बलम बलवताम क्या अहम कामराग विवर्जितम धर्मारुद्धो भूटेश भरतर सब अहम कामराज्य अहम बलवताम कामराज विवर्जित बलम अस्म हे भरतर सब मैं बलवानों का बल मैं हूँ बल का विशेषण है कामराज विवर्जित कि हे अर्जुन बलवानों का कामना और राग से रहित गल नहीं कामना और राज से रहित बल बल खूब होता है इच्छा होती दूसरे को सींच दूसरे को दबा के तो ये कामना हो गई ना बल है तो राग होता है ये ये बला को हमको मिलना चाहिए हमारे लायका है तो ऐसा नहीं कामना और राज से रहित बल नहीं बल रहते हुए यदि कामनाएं हैं राग है तो वो बल क्या है भगवान का स्वरूप इतना अच्छा और देखेंगे धर्मा विरुद्धा कामा असुनी और प्राणियों में विद्यमान धर्म अविरुद्ध काम में हूं काम कर इच्छा धर्म से अविरुद्ध इच्छा में हूँ बस धर्म से अविरुद्ध इच्छा इतनी कि मतलब ये जैसे कि दे धारण के लिए उपयोगी जो खाना पीना है दे धारण के लिए उपयोगी खाने पीने की इच्छा उसी को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है दे धारण के लिए कई दिन भोजन नहीं मिले तो मर जाएगा है कई दिन पानी नहीं मिले डूबर जाएगा तो दे धारण के लिए उपयोगी जो खाने पीने की इच्छा है वही भगवान का स्वरूप है ये नहीं बढ़िया बढ़िया खाने को मिले दिन में क्या तीन बार मिले ये गुण तो देरण के लिए उपयोगी कई दिन भोजन नहीं मिला डूबर जाएंगे जीने के लिए बल इतना इसकी कुछ नहीं अब देखेंगे आगे वास्तव में बलम का सामर्थ्य सामर्थ्य का रोजा है बल बताम हम अब वो कैसा बल भगवान का स्वरूप है सब बलम क्या हुआ बल कामना और राग से रहे कामा क्या राजा क्या काम राज वो दुनिया है ना कामना और राज कामा अपन कृष्णेश कृष्णा काम किसे कहते हैं अपराप्त तो विषयों में कृष्णा का नाम काम है अपराप्त तो विषयों में कृष्णा होती है उनको प्राप्त हो जाए तो अपराप्त तो विषयों में कृष्णा का क्या नाम है काम hmm. बल होगा तो और होगा की हमारे लिए किसी मिलनी ही चाहिए हम उसको ले ही लेते हैं ऐसा की अपराप्त विषयों में कृष्णा का नाम है काम और राग हर हाँ राग क्या है प्राप्त विशेष रंजना की प्राप्त विषयों में प्रीति प्राप्त विषयों में प्रीति या आसक्ति प्राप्त विषयों में आसक्ति का नाम क्या है राग तो प्राप्त विषयों में यदि प्रीति है जो विषय अपने पास है उनमें प्रेम है और जो अप्राप्त विषयों की तृष्णा हो रही है, है? ये तापभ्याम विवर्जिता तापभ्याम से क्या लेना है यहाँ पर काम रागाभ्याम काम रागाभ्याम विवर्जितम काम राग विवर्जित शत्रु समाज होते हैं पंचमी तो का पुरुष समाज और तो कैसा काम और राज दे रही कैसा बल तो भाष्यकार कहते हैं दे आदि धारण मात्र बलम अहम दे आदि को दे आदि इंद्री भी ठीक से काम करती है दिखाई ही नहीं देगा सुनाई ही नहीं देगा क्या होगा कि दे आदि दे आदि के धारण मात्र के लिए दे आदि के धारण मात्र के लिए बल है बढ़िया शब्द किया भाष्यकार ने कामना <गल्णा> और राज से रही बल भगवान का स्वू है और कितना बल चाहिए बलवान के बराबर गृह आदि के धारण मात्र के लिए ग्रह आदि के धारण मात्र के लिए उपयोगी बल में इससे मतलब शरीर साधक का चलता रहे साधना होती रहे है ना इतना ही बल बहुत ज्यादा बल नहीं चाहिए इतना साधन भजन होता रहे स्वाध्याय होता रहे इतने बल चाहिए इससे अधिक नहीं चाहिए ठीक है की कामना और राज से रही गृह आदि के धारण मात्र के लिए उपयोगी बलम नहीं चाहिए ज्यादा बन नहीं चाहिए बल बढ़ गया जरूरत नहीं तो भगवान ज्यादा तो तो ना तो यद संसारी नाम कृष्णा राजसारियों तो का जो बल कृष्णा और राग का कारण है वह बल मैं नहीं हूँ तू कर सकें संसारी नाम यद बलम कृष्णा राजणम संसारी प्राणियों का जो बल और रात का कारण है ना ना का है नही गुस्सल और धर्मविधो करके किया धर्मेर अविरुद्धा धर्मेण करते शास्त्र मतलब शास्त्र प्रतिपाद से ऐसा एक मिनट ऐसा कर लेना शास्त्र धर्मेर अविरुद्धा और फिर ऐसा लगा लेना शास्त्रार्थे धर्म अविरुद्धा प्रतिपाद्य धर्म से अभिरुद्ध क्या होगा प्रतिपा धर्म से अभिरुद्ध तो का विशेषण बना लेना शास्त्र प्रतिपाद्य धर्म से अभिरुद्ध प्राणी सुर्खुदे शु की प्राणियों में रहने वाला जो काम है जैसे देरण मात्र के लिए या केवल दे धारण के लिए इसके दे धारण के लिए केवल दे धारण के लिए केवल दे धारण के लिए खाने पीने की इच्छा घट विषय घट, घट ज्ञानम का क्या होगा घट ज्ञानम का होगा घट का ज्ञान और पट विषय ज्ञानम का क्या होगा पट का ज्ञान तो असन पान आदि विषया कामा कर हो जाएगा असन आदि की इच्छा आसन आदि की आदि को ले लेना बीतू नहीं सोने तो बिना हो जाएंगे जैसे मात्र के लिए खाने पीने की इच्छा ज्यादा नहीं सोचना चाहिए जिससे काम जाएगा आदमी का ये नहीं बढ़िया भोजन वो कई बार मिले स्वादिष्ट होएगा रहेगा अब आगे देखना छिंचा ये साथ का भाव क्या ये शैव है ना ये क्या एव ये क्या साजता लगाएंगे ये एवं एवं यहाँ अपी अथ में है कि जो भी क्या तो होगा जो भी तात्विका भावा सात्विक भाव है क्या राजसाह और कामसभाव है ये अपने भाव साव है और क्या ये कामसाह और जो कामस भाव है सात्विक भाव हो राजस्व भाव हो और कामसभाव हो भाव मतलब सात्विक भाव होता है धर्म ज्ञान वैराग्य राजस्व भाव होता है लोग और तामस भाव होता है जो भी भाव है लगाइए मत्ता तान तान मत्ता मत्ता या तान मत्ता इति ये सही मैंने कैसा लगाना मत्ता एव कि मेरे से ही वे सब होते हैं ते को जोड़ लेना ऊपर ये था ना बे मत्ता एव वे मेरे से ही होते हैं वे मेरे से ही इसी तान विदि इस प्रकार उनको जानो इस प्रकार उनको जानो मतलब इस प्रकार मेरे से होने वाला उनको जानो भगवान के बिना कुछ होता है तो सात राज के करवा मसा करती है मस्ता ए सभी भाव मेरे से ही होते हैं इसी तान विधि इस प्रकार उनको जानो न तू अहम न तू अहम है ना देसा लगाना तू तो अहम से सुना किंतु मैं उनमें नहीं हूँ किन्तु मैं उनमें उन भावों में मैं उन भावों में नहीं हूँ अर्थात नहीं नहीं। मैं, अधीन नहीं।, मैं अधीन नहीं मैं उन भावों के अधीन नहीं हूँ तो मैं उन भावों के अहम से सुना मैं उनमें नहीं हूँ अर्थात मैं उन भावों के अधीन नहीं हूँ मई वे भाव मेरे में है अर्थात वे भाव मेरे अधीन है वास्तव देखेंगे ये क्या यो सात्विका सात्विका का सत्य निर्वृत्त सत्युगुण से होने वाले सत्य से उत्पन्न भाव करते था है ना भाव हुआ था और कर हुआ की सत्युगुण से होने वाले भाव भाव करते पदार्थ सत्य गुण से होने वाले पदार्थ तो सत्य से होने वाले भाव कौन हुए धर्म ज्ञान महिला के धर्म ज्ञान महिला के आदि और राजता रजो निर्वृत्ता की रजोगुण से होने वाले रजोगुण से होने वाले भाव लोग आगे तमो गुण से होने वाले भाव को मित्रा, मित्रा अलग ये लेगा। क्या ये केचित की जो कुछ जो कुछ जो ये केचित भावा है ये में नीचे भावा के साथ है जो कुछ जो कुछ भाव जो कुछ भाव प्राणियों के अपने कर्म बस उत्पन्न होते हैं जो कुछ भाव प्राणियों के अपने कर्म से उत्पन्न होते हैं जानकर उन भावों को मेरे से ही उत्पन्न हुआ जानो, या मेरे से ही उत्पन्न होने वाले हुए हैं इस प्रकार जानो। इसी का मत्तायोग मेरे से ही उत्पन्न होने वाले हुए है जय मान मेरे से ही उत्पन्न होने वाले हुए है इस प्रकार जानो किसको ऐसा लगाना फिर समस्तान उन सभी भावों को मेरे से ही उत्पन्न होने वाला चाह रहा इस तो यद्यपि भाव मेरे ऐसी उत्पन्न होते है तथापि न तू अहम से उनमें नहीं हूँ अर्थात सर अरीना सर वसा है ना करेंगे की मैं उनके अधीन नहीं हूँ या मैं उनके बस में Same, ना ना मैं उनमें नहीं अर्थात मैं उनके नहीं अः उनके बस में नहीं हूँ ऐसा लगाना यथा ना है ना दोबारा देखना ये देखिए भाव मेरे से उत्पन्न होते हैं फिर भी यथा ना जैसे संसारी उनके अधीन होते हैं वैसे मैं उनके अधीन नहीं हूँ लगेगा यथा संसा सर अधीन होते है उसी प्रकार मैं उनके अधीन नहीं हूँ लग कैसे लगेगा यद्यपि तथा भी। यथा संसा करना कर अधिना का करने ख्याल कर लेंगे उसी प्रकार अहम न सदहीना मैं उसके अधीन ये न तू अहम तेसु का खो गया न्या खोगा न कदीना है और सर रीना का या थे मई कर है मेरे में और भाव मेरे में है अर्थात मर बता मर रीना वे भाव मेरी वे भाव कहते है मेरे अब आगे वो एवं होटम इस प्रकार है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला ये सब परमेश्वर के विशेषण है परमेश्वर नित्य है सदा रहने वाले हैं शुद्ध का बंधन से नहीं दोष थे नृत्यकर्थ हो गए और बुद्धकार स्वरूप है शुद्ध कार्य है, है। परमेश्वर लगाइए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले या नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप स्वभाव है नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप वाले सभी भूतों के आत्मा सभी भूतों के आत्मा कौन है परमेश्वर है परमेश्वर सभी भूतों के आत्मा और गुणों से कर का क्या है गुणों से कर गुणों से कर ये सब परमेश्वर विशेषण है और कहते परमेश्वर संसार दोष बीच प्रदाय कारणम संसार रूप दोष संसारुद्ध दोष का बीज क्या है अभिज्ञा संसारोष का बीज क्या है तो उस अभिज्ञा के, के दा, दा का कारण है अभिज्ञा के दा का दा के कारण माम परमेश्वरम न अभिजाना न अभिजाना बुद्ध परमेश्वर को नहीं जानते हैं लगाइए इस प्रकार प्रसिद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सभी भूतों के आत्मा गुणों से कर संसार संसारोष की बीच अविद्या के दा के कारण मुझे नहीं जानते हैं एवं ऐसा होने पर भी संसार दोष के बीच अविद्या के दाह के कारण मुझको जगत नहीं जानता है मुझको जगत नहीं जानता है ऐसा लगा लेना माम झगत ना भी जाना मुझे जगत नहीं जानता है अनुक्रोश हम करते इस प्रकार भगवान ने अनुक्रोश करते हैं क्या प्रकट करते हैं सब क्या सत्या किम निमित्तम जगता अज्ञानम क्या जगत क्या ज्ञानम जगता अज्ञानम और जगत का हुआ अज्ञान किस कारण है जगत का हुआ अज्ञान इस कारण है इस पर भगवान कहते हैं ये के कोई नहीं यहाँ जो है ना ये सभी से है समझ ना समझाण की है अब लेकिन आगे राष्ट्रपति ने जो किया है ना राजा जो माध्यम उसके आधार पर सभी लोगों ऐसी तो इसलिए वैसा ध्यान देंगे तब तो सरपति से देखना चाहिए लेकिन तो सभी गुणों से आगे देखो ना अव्य गुणमयी त्रिवीण गुणमयी नहीं सर्व जगत मोहितम न मां परम अभिजासीब्या पर गुणवयी एवि त्रिविवही गुणवयी एवि त्रिवि भावि मोहित इदम सर्व जगत मां पर न अभी जगा गुणवी एवि त्रिवि भावि मोहित इदम सर्वं जगत एक्या, परम माम अव्यम न अभिजाना किया वुण में गुणों के विकार गुणों के विकार कौन रागत समोहवादी रूप भाव हम तो लगा देंगे कि लगाइए की गुणों के कार्य गुणों के कार्य तो गुणों के कार्य गुणों के कार्य भी के कार्य इन तीन प्रकार के भावों से है भाव ना दोनों के राज्य इन तीन प्रकार के भावों से मोहित हुआ यह संपूर्ण जगत इनसे मोहित हुआ इन भावों से गुणों के कार्य इन तीन प्रकार के भावों से, से। मोहित हुआ यह सम्पूर्ण जगत इनसे पर इनसे पर मतलब इन गुणों से पर इनसे पर इन गुणों से आरोप मुझे अब को नहीं जानता है अब देखेंगे तो के विकार को रूप अच्छा एक मिनट ऐसा देखेंगे गुणमयी है गुणों के विकार ठीक है गुणों के विकार को रागव द्वेश मोवादी रूप प्रकार भाव भावरी क्या थे पदार्थ भावरी के रहे हैं तो ये रागद्वेश मोवादी प्रकार वाले पदार्थ है ये सब पदार्थ तो गुणों के कार्य अर्थात सामक भाव हुए ना कौन भाव राजा साविक ये यह रागद्वेश मोवादी अच्छा दोबारा लगाएंगे गुणों के कार्य कौन है भाव भाव प्राकृतिक राजस्व तामस है लेकिन इसमें प्राकृतिक भाव को गिनाया नहीं है रागत राग किसका हो गया अर्जुगुण का हो गया समोगुण का हमने पहले जैसा बताया कौन है ज्ञान बन के राजस्व भाव क्या है लोगों पर बताया गुणों के कार्य रागव द्वेश मोह आदि रूप के प्रकार वाले पदार्थों से यथोक् पदार्थों से रागत द्वेश मोहदी रूप प्रकार वाले प्राथमिक राजस्ता पदार्थ होते ऐसा लगा लेना गुणों के कारण रागव मोवादी रूप प्रकार वाले प्राथविक राजस्व पदार्थों से इन यथो भावों से यथोस्थाये ना बारहवें लोग लेना एकदम प्राण प्राण, प्राण, प्राणी, प्राणी ये संपूर्ण प्राणी ये संपूर्ण प्राणी संपूर्ण प्राणी रूप जगत क्या कहेंगे संपूर्ण प्राणी समूह रूप जगत रहा है मोहित हो रहा है क्या अर्थ है अभिवेक आपाद की अभिवेक्ता को प्राप्त होकर इससे प्राप्त होकर के अभिवेक्ता को अभिव्यक्तता को प्राप्त होने के मतलब तो अभिवेकी होना अभिवेक्ता को प्राप्त हो करके इन इन यथोक् गुणों से पर, पर कर कर कर व्यतिरिक्तम या विलक्षण इन यथोक् या, गुणों से विलक्षण मुझे नहीं जानता है अव्ययम का जब व्यय रह काम और कैसे तो जन्म आदि विकार वर्तिकम जन्म आदि सभी विकारों से रहित मुझको नहीं जानता है, है। वो तक्षी, वो तक्षी से मुझे बताया अभी आरोप में जन्म का जो उत्पत्ति उत्पत्ति आदि सभी विकारों से रहित मुझको नहीं जान पाता है ओम पूर्ण बद पूर्णम पूर्ण पूर्णम गचते पूर्ण पूर्णमागाया पूर्ण देवा